मनुष्य की दो प्रकृतियां अब्दुल बहा ने कहा आज पेरिस में आनंद का दिन है वे सर्व उत्सव मना रहे हैं आपके विचार में क्या कारण है कि इन लोगों को संत कहा जाता था इस शब्द का एक विशेष वास्तविक अर्थ है संत वह होता है जो शुद्ध जीवन व्यतीत करता है वह जिसने अपने आप को सभी मानव दुर्बलताओं तथा अपूर्णताओं से मुक्त का लिया हो मनुष्य में दो प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं उसकी आध्यात्मिक तथा उच्च प्रकृति तथा भौतिक अथवा निम्न प्रकृति एक के द्वारा वह प्रभु की निकटता प्राप्त करता है और दूसरी द्वारा वह केवल मात्र संसार के लिए ज़िंदा रहता है इन दोनों प्रकृतियों के चिन्ह मनुष्य में पाए जाते हैं अपने भौतिक पहलु में वह झूठ क्रूरता तथा अन्याय को व्यक्त करता है ये सब उसकी निम्न प्रकृति के परिणाम है उसकी दिव्य प्रकृति के गुण प्रेम कृपा दया सत्यता तथा न्याय में दिखाई देते हैं जिनमें से प्रत्येक या सभी उसकी उच्च प्रकृति की अभिव्यक्ति हैं प्रत्येक अच्छी आदत और प्रत्येक उत्तम गुण मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति से संबंध रखता है जबकि उसकी सभी अपूर्णताएं तथा कुकर्म उसकी भौतिक प्रकृति से जन्म पाते हैं यदि किसी मनुष्य की दिव्य प्रकृति मानव प्रकृति पर हावी हो तो वह संत बन जाता है मनुष्य में अच्छा और बुरा करने की दोनों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है यदि उसकी अच्छाई की शक्ति अधिक है तो बुराई की ओर उसका झुकाव पराजित हो जाता है तब ऐसे मनुष्य को वास्तव में संत कहना चाहिए परंतु इसके प्रतिकूल यदि वह अच्छी बातों का तिरस्कार करता है और अपनी कुप्रवृत्तियों को अपने आप पर हावी होने देता है तो वह पशु मात्र से बेहतर नहीं होता संत वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने आप को संसार से मुक्त करा लिया हो और जिन्होंने पाप वृत्ति पर विजय प्राप्त कर ली हो वे संसार में तो रहते हैं परंतु इसका भोग नहीं करते क्योंकि उनका ध्यान सदा आत्मा के संसार में लगा रहता है उनके जीवन पवित्रता में व्यतीत होते हैं और उनके कर्म प्रेम न्याय तथा ईश्वर परायणता दर्शाते हैं उन्हें स्वर्ग से दीप्ति प्राप्त होती है वे पृथ्वी के अंधकार में स्थानों पर चमकते हुए और प्रकाशमान दीपों के समान होते हैं वे प्रभु के संत होते हैं ईसामसी के पटशिष्य साधारण लोगों की भांति थे अपने सहजनों की भांति वे भी सांसारिक वस्तुओं की ओर आकर्षित थे और प्रत्येक केवल अपने ही लाभ की बात सोचता था वे न्याय के बारे में कुछ नहीं जानते थे और न ही उनमें दिव्य सम्पूर्णताएँ पाई जाती थीं परंतु जब उन्होंने ईसा का अनुसरण किया और उनमें विश्वास किया तो उनमें अज्ञानता का स्थान ज्ञान और विवेक ने ले लिया क्रूरता न्याय में झूठ सच्चाई में और अंधकार प्रकाश में बदल गया वे संसारी थे अब वे आध्यात्मिक तथा दिव्य बन गए वे अंधकार की संतान थे अब वे ईश्वर की संतान बन गए वे संत बन गए आका सभी सांसारिक वस्तुओं को त्याग कर उन्हें पच्चिनों पर चलने का प्रयास कीजिए और आध्यात्मिक साम्राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि दिव्य गुणों में वह आपको मजबूत बनाए ताकि संसार में आप देवदूतों की भांति हों और विवेकशील हृदयों पर प्रभु साम्राज्य के रहस्यों के उद्घाटन हेतु प्रकाश प्रकाशपुंज बने ईश्वर ने अपने अवतारों को संसार में मनुष्य की शिक्षा और प्रबोधन उस पर पावन आत्मा की शक्ति के रहस्य को खोलने उसे प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के योग्य बनाने के लिए भेजा ताकि अपनी पारी पर वह अन्य लोगों के लिए पथ प्रदर्शन का साधन बन सके देवी ग्रंथ जैसे कि बाइबल कुरान तथा अन्य पवित्र लेख ईश्वर ने दिव्य गुण प्रेम न्याय तथा शांति की राह में मार्गदर्शन के रूप में दिए हैं आता मैं आपसे कहता हूं कि आप उन पावन ग्रंथों में दिए गए परमर्शों का अनुसरण करें और अपने जीवन को ऐसे ढालें कि आपके सामने प्रस्तुत किए गए उदाहरणों का अनुसरण करते हुए आप स्वयं उस सर्वोच्च परमात्मा के संत बन जाएं।